आज 28 फरवरी दो बुधवार का दिवस है और हमने इस गुरुवार के बनस्पत बुधवार को एक कार्यक्रम रखा है क्योंकि कल होली का दहन के कारण हमारी उपस्थिति में थोड़ी बाधा आ सकती थी तो आज हमारा कार्यक्रम आज हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं और जैसा कि पिछली बार हम प्रथम आहानी का अध्ययन पूरा कर चुके थे अभी फिलहाल ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका के ज्ञानाधिकार का अध्ययन करें जब भी हम कोई अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा अध्ययन का शीर्षक क्या है ताकि वो एक शीर्षक के अंतर्गत हमारी स्मृति बनी रहे तो हम वर्तमान में ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत ज्ञानाधिकार जो प्रथम अध्याय है उसका अध्ययन जारी है और ज्ञानाधिकार में आठ आनिक हैं तो प्रथम आनिक का हम आज का अध्याय ताकि उसको क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम जैसे कि बॉटन पढ़ते हैं तो सभी पौधे हैं लेकिन उनको हम क्लासीफाई करते हैं इसी तरीके से जब क्लासिफिकेशन करके रखते हैं तो स्मृतियाँ उन हिस्सों को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर लेती हैं इसीलिए उसको अध्याय में अलग अलग हम बांट देते हैं भाई दे। वो तो अगर आप पूरा एक साथ एक ही अध्याय के अंदर जैसे मान लो चाहे आप स्कंद पुराण पढ़ो या श्रीमद भागवत महापुराण पढ़ो वो अध्याय में ही बंटा हुआ है गीता में भी अध्याय है अध्याय से क्या होता है कि हमको एक सरी के अवधारणाओं को एक स्थान पर रखने में सुझा मिल शास्त्र तो, तो, तो शास्त है जो हम अध्ययन करें निश्चित रूप से शास्त्र है तो ईश्वर प्रतिभिज्ञा शास्त्र ही है और इसका अध्ययन करने में हम जो प्रथम अध्याय है जिसके प्रथम आहानी का अध्ययन पूरा कर चुके प्रथम आहानी में जो बताया गया था उसको हम एक अति संक्षिप्त में समाप्त कर लेते हैं कि पहले तो यह कहा गया था कि चेतना ही परमेश्वर की चेतना ही व्यक्ति का अपना मय है या स्व है और वही ईश्वर है जो करता है और जानता है तो परमेश्वर की उपस्थिति का सबूत उसका प्रमाण करना और जानना जहाँ पर कि ज्ञान है और ज्ञान के अनुसार क्रिया है वहाँ परमेश्वर है यह हमारी प्रबलता मान्यता है काश्मीर शिव की को, कि कोई भी जो जान सकता है और जानने के अनुसार क्रिया कर सकता है साथ ही साथ वह अपने आप को पहचानता है और उस क्रिया में कमोबेश वो स्वतंत्र है कमोबेश क्यों बोल रहे हैं हम पूर्ण स्वतंत्रता परमेश्वर शिव के पास है हम चूँकि शरीर से सीमित हैं समस्त जीव जंतु जितने हैं जीव जंतु सब शरीरों से सीमित हैं इसलिए उनकी स्वतंत्रता भी सीमित है लेकिन फिर भी स्वतंत्रता उसका अभिलक्षण है अगर स्वतंत्रता न होती तो फिर हम एक कंप्यूटर को भी कह सकते थे कि यहाँ पर चेतना है क्योंकि उसमें भी कुछ डाटा जाते हैं और उससे वो कोई एक्शन करता है लेकिन वो एक्शन करने में स्वतंत्र नहीं है वो जिस तरीके से उसे प्रोग्राम करोगे उस तरीके से वो कार्य करेगा एक रोबोट भी है तो उसको जैसे प्रोग्राम करोगे वैसे कार्य करेगा एक मशीन को भी आप कर सकते हो कि उसको जैसे चाबी भरोगे वैसे चलेगा तो इस तरह से हम ईश्वर की परिभाषा है कि जहाँ जाना जा सके और उसके अनुसार किया जा सके और इस सब क्रिया के प्रति वो जागरूक भी है और स्वतंत्र भी जैसे आपको कार चलाते आती है आपके पास कार है आपको कहीं जाना है फिर भी आप स्वतंत्र हो मेरे को नहीं चलानी ड्रावर ले जाओ आती मेरे को मेरे को नहीं चलानी मन मेरा, तो आपके पास एक स्वतंत्रता है असीम स्वतंत्रता ना हो लेकिन सीमित स्वतंत्रता है और ये स्वतंत्रता ही परमेश्वर के हस्ताक्षर है और ये स्वतंत्रता हमको भौतिक शास्त्र के प्रयोगों में भी देखने को मिली और तभी विज्ञान ने चैतन्य के अस्तित्व को स्वीकार किया कि चेतन है क्योंकि स्वतंत्रता हमको दिखाई देती है दूसरी बात संसार के जो द्वैतवादी संसार तो संसार है, है द्वैतवादी है संसार ये तो जब हम पुनः उसको समप करते हैं एकत्रित करते हैं तब हमको समझ में आता है कि हम सब एक हैं लेकिन द्वैतवादी संसार के दो हिस्से हैं जड़ संसार और चेतन संसार तो इसमें भी चेतन संसार ही मुख्य है और वही जड़ संसार का रचयिता है किसी भी जड़ वस्तु को उसके अस्तित्व के लिए किसी चेतन पर ही निर्भर करना है अगर कोई चेतन उसको तस्दीक नहीं करता है एंडोर्स नहीं करता है उसको परस्यूव नहीं करता है उसका अनुभव नहीं लेता है तो उस जड़ वस्तु का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं किया जा सकता ये काश्मीर शिव दर्शन की प्रबल अवधारण है तीसरा हम मानते हैं कि जो आत्मा है या मनुष्य की जो अंतर्तम चेतना है और वो चेतना ही इस समस्त अपरेटस को जैसे मन बुद्धि अहंकार जिसको हम अंतःकरण या इनर अपरेटस बोलते हैं इस अंतःकरण को चलाती उसको ऊर्जा देती है साथ ही साथ हम ये मान के चलते हैं कि वो आत्मा अपने शुद्धतम स्वरूप में परमेश्वर और उस आत्मा में कोई भेद नहीं जैसे शुद्धतम जल की एक बूंद में और गंगा जी में कोई फर्क नहीं या एक बूंद में और समुद्र में कोई फर्क नहीं है आकार का फर्क है सीमा का फर्क है वो असीम है ये सीमित है उसका आकार बड़ा है इसका छोटा लेकिन तात्विक रूप से एक बूंद और समुद्र में कोई फर्क नहीं आत्यंतिक रूप से दोनों एक ये अवधारणा हमने पढ़ी प्रथम आहानी में ज्ञान अधिकार में अब जो दूसरा अधिकार हम शुरू करने जा रहे हैं सॉरी अब हम जो दूसरा आनिक शुरू करने जा रहे हैं प्रथम अध्याय का दूसरा आनिक शुरू करने जा रहे हैं इस आनिक में विरोधियों के विचार दिए अब काश्मीर शिव दर्शन की अपने बात को पुख्ता करने के लिए हम विरोधों के विचार भी सुने और फिर उनसे सहमत असहमत हो उसके बाद में उनका या तो हम खंडन करें या उससे सहमत हों तब हम अपनी बात को और दृढ़ता से समाज के सामने रख सकते हैं और अपने आप के सामने रख सकते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं हैं क्योंकि ये एक न केवल आध्यात्म का बल्कि विज्ञान का भी यही तरीका है कि जब विवाद होता, होता है या वाद विवाद होता है या तर्क होता है तो उसमें शामिल होता है विज्ञान भी शामिल होता है और वो उन तर्कों में जो सत्य प्रकट होता है उसे स्वीकार किया जाता है तर्कों के द्वारा किसी सत्य को स्थापित किया जा सकता है या स्थापित सत्य को इनकार किया जा सकता है तो इसी तरह हम धीरे धीरे हमारी यात्रा परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हम छोटे छोटे सत्यों से शुरू करते हैं छोटे सा सत्य होता है कि चलो एक वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है यानी गुरुत्वाकर्षण है ये छोटा सा सत्य है फिर हम इससे सिद्ध करते हैं फिर उसका तर्क करते हैं फिर उसमें तर्क वितर्क में, तरक में कोई बात जो कई दिनों से स्थापित है वो गलत भी सिद्ध हो जाती और गलत सिद्ध होने के बाद हम उसको अपनी जानकारी या अपनी धारणाओं को दुरुस्त भी कर लेते हैं कि नहीं हम गलत थे अब सही धारणा ये है इस तरह से विज्ञान जिस तरह से खुले दिल, दिल दिमाग का होता यहाँ किसी एक धारणा पर चिपके रहने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती हम साढ़े बरस तक न्यूटन की कुछ मान्यताओं को अंतिम सत्य मानते आए और जब आधुनिक विज्ञान पिछले सौ वर्ष में जो विकसित हुआ उसने उन मान्यताओं का खंडन किया और उन मान्यताओं में सुधार किया तो उन सुधारों को स्वीकार करने में विज्ञान सतत तत्पर था साढ़े तीन साल पुरानी मान्यताएं थीं लेकिन वो उन मान्यताओं को बदलने को राजी था हम भी खुले दिमाग के बने पहले हम सोचें समझें अपने दिमाग से समझें क्या कि क्या सत्य है क्योंकि हम अपनी अवधारणाओं को अंधविश्वास में नहीं बदलना चाहते हम नहीं चाहते कि हम अंधविश्वासी होकर उन बातों को मान लें जो हमारी शास्त्रों में लिखी ऋषि भी नहीं चाहते थे कि अंधविश्वास की तरह अपनी बातों को मान लिया जाए वरण ने चाहते हैं विश्वास जरूरी है अंधविश्वास जरूरी विश्वास और अंधविश्वास में काफ़ी फर्क है विश्वास का मतलब होता है आस्था जहां श्रद्धा है आस्था है सत्य को जानने की ललक है लॉन्जिंग है जहाँ ऐसी इच्छा है कि हम वास्तविक सत्य को जानें, वो तर्कों से दूर रहते उसी का नाम है आस्था या विश्वास लेकिन जहां हम किसी भी बात के किसी भी परीक्षण के लिए तैयार नहीं रहते हम किसी भी बात को मानते हैं विरोधियों को बिना किसी कारण के इनकार करते हैं जिससे हम कहते हैं कि नहीं कृष्ण जी सबसे बड़े भगवान है अब हमको नहीं मान मानूँ इसके आगे है तुम तो कुछ भी बोला करो हम तो नहीं माने इसका तो इस प्रकार की अंध धारणाओं से अध्यात्मुक्त है ऐसे किसी धारणा को हम नहीं मानते इसलिए यहाँ पर हम पहले विरोधियों की बात सुनेंगे शांति से कि वो क्या कहना चाहते फिर उसके बाद हम अपनी धारणा रखेंगे और फिर हम सब मिलकर तय करेंगे कि क्या हमको किसकी बात ठीक प्रतीत हो क्या जो यहाँ हम शास्त्र पढ़ते हैं काश्मीशदर्शन वो ठीक है या वो विरोधी जो इसके विरुद्ध बोलते थे वो ठीक अब अब विरोधों में कई विरोध हैं कई तरह के विरोध हैं कहीं तो ऐसे छोटे छोटे विरोध हैं जिनका कोई खास मायना नहीं है जैसे काश्मीर शैव दर्शन अन्य भारतीय सनातन धर्मियों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उसका क्योंकि दोनों में एक समानता है कि परमेश्वर का अस्तित्व तो दोनों स्वीकार करता सनातन धर्म परमेश्वर का अस्तित्व सर्वशक्तिमान का अस्तित्व स्वीकार करता है साथ ही साथ वो चेतना का अस्तित्व स्वीकार करता है कमोबेश सभी जो हमारे मान्यताएं हैं वो स्वीकार करती हैं कि मन के परे आत्मा का अस्तित्व है और मन बुद्धि और अहंकार और शरीर इन सबको आत्मा अपनी ऊर्जा से चलाती है ये बात कमोबेश करीब करीब हम सब लोग स्वीकार करते हैं लेकिन एक शाखा बौद्ध धर्म की करीब आठवीं सदी में प्रचलित हुई जो प्रबलता से इस बात को उन्होंने इनकार किया कि हम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते केवल आत्मा को जबरदस्ती लोंदे की तरह गड़ू की तरह बीच में बिठाने से कोई मतलब नहीं उस आत्मा से किसी तरह का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इस प्रकार की मान्यता इस प्रकार की मान्यता विज्ञानवादी शिव दार्शनिकों की थी इस तरह से सबसे पहले हम उन विज्ञानवादी शिव दार्शनिकों की बात सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं उनके क्या मान्यता है वो अनिश्वरवादी भावना है उनकी धारणाएं अनिश्वरवादी वो ईश्वर को नहीं मानते आत्मा को नहीं मानते वो मानते हैं कि मन में चेतना होती है और मन के चेतन क्षण क्षण होते हैं एक क्षण आता है मन का आके चला जाता है और अपनी संपदा वो अगले क्षण को सौंप जाता है फिर वो दूसरा क्षण जीवंत तो होता है और एक चिंगारी की तरह वो भी चला जाता है लेकिन अपनी अपनी जो जिम्मेदारी वो अगले क्षण को सौंप जाता है तो ये इन चेतन क्षणों के करस्पॉन्डिंग यानी इनसे सामने रखते हुए ज्ञान क्षण होते हैं एक क्षण चेतन का हुआ उसने जो ज्ञान प्राप्त किया वो एक ज्ञान क्षण हुआ फिर वो ज्ञान उसने अगले क्षण को दे दिया विज्ञान तो विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिक इस तरह अनिश्वरवादी थे वो ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करते थे और आत्मा की सत्ता से भी उनको इनकार था और तीसरा उनका इनकार था कि कोई डिवाइन पावर है यानी कोई सर्वशक्तिमान शक्ति है जो इस संसार की नियामक है जो इस संसार को नियम से चलाती है वो इस प्रकार की किसी भी सत्ता से इनकार करते मतलब वह आत्मा को नहीं मानते थे परमेश्वर को नहीं मानते थे और परमेश्वर की शक्ति को भी नहीं मानते इन तीनों चीज़ों से उनको स्पष्ट इनकार तो पहली बार वो कहते हैं कि ननु उसको लक्षणाभाषण ज्ञान में कम परम पुनः ननु का मतलब होता है देखिए जैसे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देखिए है। स्वलक्षणा भाषण कुछ बातें जो विज्ञानवादी कहते थे उससे अध्यात्म को बिल्कुल इनकार नहीं है वो जहाँ तक आत्मा परमेश्वर और परमेश्वर की शक्ति के बारे में कहते थे उससे हमारा प्रबल विरोध है लेकिन जो कुछ बातें वो कहते थे वो बिल्कुल वही कहते थे जो हम भी कहते हैं ये कहीं कहीं हमारी साम में भी थी वो कहते हैं कि स्वलक्षणाभासम अब ये बात थोड़ी से समझने लायक है स्वलक्षण आभास क्या होता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो एक प्रथम क्षण होता है जब वो हमारी चेतना से एक हो जाती एक वस्तु रखी है और एक हम उसको देखते हैं या एक ध्वनि उत्पन्न होती है हम उसको सुनते हैं या प्रथम क्षण जब हम भोजन को अपनी जवान पर रखते हैं या प्रथम क्षण किसी वस्तु को छूते हैं तो उस प्रथम क्षण में स्व-लक्षण होता है स्वलक्षण यानी आत्मा का लक्षण होता है वो आत्मा से अभिन्न होती है आपकी चेतना जब उसको जीवन देती है क्योंकि आप जैसे उसको देखते हो उसको जीवन मिल जाता है क्योंकि एक गुलाब जामुन अपने आप में कभी भी मीठा नहीं है जब तक कि उस पर जीबान पर स्पर्श नहीं हो जाए बगैर जीबान के स्पर्श के वो कोई स्वाद नहीं उसका स्वाद जीबान में है और उस स्वाद में जीबान उस प्राण की वजह से है और प्राण में प्राण उस चेतना की वजह से है इसलिए उस चेतना के अंदर ही वो स्वाद है वो स्वाद चेतना में छिपा हुआ है और उस मिठाई ने उस स्वाद को अनकवर कर दिया उसका ढक्कन खोल दिया तो वो स्वाद प्रकट हो गया और हमने कहा ये मीठा है हमने एक संगीत सुना और वो संगीत को सुनने के बाद हमारे मन में नृत्य पैदा हो गया नृत्य आत्मा का लक्षण है उस संगीत का कोई लक्षण नहीं संगीत ने हमारे आत्मा के आनंद को अनकवर कर दिया अगर हमने कोई दृश्य देखा और हमको बड़ा आनंद महसूस हुआ कि क्या सुंदर दृश्य है तो दृश्य में सुंदरता नहीं है वो सुंदरता हमारी चेतना में है जो उस दृश्य को देख के अनकवर हो गई हमने कोई स्पर्श किया और उस स्पर्श से हमको आनंद प्राप्त हुआ तो जिस वस्तु का स्पर्श किया गया उसमें कोई आनंद नहीं है। आनंद फिर हमारे भीतर है यह हमारा स्वलक्षण है अपनी आत्मा का लक्षण है तो किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसके दो हिस्से हैं अनुभव के दो हिस्से हैं किसी भी परसेप्शन के दो हिस्से हैं पहला हिस्सा है स्वलक्षणाभास या प्रथमाभास या निर्विकल्पाभास जिसमें हम उस वस्तु को और आत्मा के बीच में कोई फर्क नहीं देख सकते संभव ही नहीं उस समय हमको जो वस्तु दिखाई देती है प्रथम क्षण उस क्षण वो वस्तु नहीं रहती वर आत्मा रहती वो आत्मा का प्रोजेक्शन है आत्मा का बिंब है कोई भी वस्तु दो वस्तु प्रतीक है वो ध्वनि भी हो सकती है कोई खाने की वस्तु हो सकती है कोई छूने की वस्तु हो सकती कोई सूंघने की वस्तु हो सकती, सकती। प्रथम क्षण जो अत्यंत सीमित होता है उस क्षण में उसमें मात्र स्वलक्षण है यानी उसमें निर्विकल्प आत्मा का प्रभाव है जब आप एक कुर्सी को देखते हो तो प्रथम क्षण उस कुर्सी को अस्तित्व तो कौन देती है आपकी आत्मा अन्यथा वो कुर्सी का अस्तित्व तो ही नहीं अगर दुनिया में को कोई भी उस कुर्सी को ना देखे तो आप सिद्ध भी नहीं कर सकते कि कुर्सी है उसको सिद्ध करने के लिए भी आपको आपकी आत्मा का उससे जुड़ाव जरूरी है तो प्रथम क्षण जो होता है उसको स्वलक्षण बोलते हैं और जब उस क्षण के तुरंत बाद साभिला अनुभव होता है अब साभिलाप क्या है जैसे ही हमने कुर्सी को देखा प्रथम क्षण तो हमको वो आत्मा दिखाई देती है जिसको हम देख भी नहीं पाते क्योंकि ये अनडिस्क्राइबेबल है इसका हम वर्णनातीत है क्योंकि वो अनुभव शब्दों में वर्णन करने लायक नहीं है क्योंकि अगला जो है अनुभव उसके तुरंत बाद जो शुरू हो जाता है का मतलब होता है जिसका वर्णन किया जाता है जिसका अभिलाप किया जाता है एक्सप्लेनेशन किया जाता है अरे ये तो वही कुर्सी है ना जो कल उधर रखी थी आज इधर किसने रखी अच्छा ये गुलाब का फूल है पर कल वाला बहुत अच्छा था आज जरा थोड़ा मुरझाया हुआ दिखता पर लाया कौन इस तरह से हम उसमें अभिलाप शुरू कर देते उसके अंदर एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं यानी उस पर हम विचार शुरू कर देते हैं तो जैसे ही विचार के क्षेत्र में आती है वो आत्मा का स्वरूप लुप्त हो जाता है जैसे वो वस्तु पर विचार आने लगता है तो आत्मा का स्वरूप लुप्त हो जाता है वो द्वैत के संसार में चली जाती है जैसे आपने उसके ऊपर टिप्पणियां शुरू करी ये हमारा मन ये संसार का चमचा है जो संसार को जब चलाना होता है तो परमेश्वर ने माया नाम की एक शक्ति पैदा करी कि हमको सत्य दिखाई ना दे और हमको जो दिखाई दे वो सत्य से परे हो चाहे वो कान से सुने आंख से देखें आँख से सुंगे चाहे चमड़ी से छूए हमको सत्य का परसेप्शन कभी ना हो सत्य का अनुभव ना हो तो इसके लिए उसने एक तैनात क्या सिपाही जो सत्य को देखने से रोके सत्य के परसेप्शन से रोके और उसका नाम है मन मन सत्य से दूर ले जाता है मन जैसे ही हम उस प्रथमाभास में उस परमेश्वर का अनुभव करते हैं मन कहता है ये तो कुर्सी है ये तो प्लास्टिक की है ये कल की रखी हुई है इस पर धूल जमी है यहाँ क्यों रखी है इस पर कौन बैठता था अरे तुम कल इस पर बैठे थे इस तरह मन उसको उस सत्य से उसका ध्यान अलग ले जाता तो प्रथम क्षण का अनुभव मात्र योगी कर पाता है और जो साभिलाप अनुभव है प्रथम क्षण का अनुभव तो योगी करता है कि ये मेरी आत्मा का विकास है या आत्मा का प्रोजेक्शन है लेकिन साबिला अनुभव जो दूसरा अनुभव है उसको संसार का हर व्यक्ति करता है क्योंकि वो मन के क्षेत्र में है क्योंकि वहाँ पर हम प्रथम क्षण में देखा कुर्सी है लेकिन हमको कुर्सी नहीं दिखाई देती वहाँ पर हमको परमेश्वर दिखाई देता है लेकिन हमको वो परमेश्वर एक क्षण में विलुप्त हो जाता है क्योंकि तुरंत जैसे ही हम उसको देखते हैं मन आपका लगाम अपने हाथ में ले लेता है तुरंत कहता है तो कुर्सी है तो कल भी यहाँ रखी थी देखो पुरानी है टूट रही है कल यहाँ इस पर बैठे थे यहाँ किसने रखी संभाल के क्यों नहीं रखी उसके ऊपर अभिलाप शुरू हो जाता है कमेंट्री शुरू हो जाती है चाहे वो कुर्सी हो चाहे व्यक्ति हो अरे दस बजे बुलाया था देखो अब ग्यारह बजे आ रहा है उसमें हम उसमें वो परमेश्वर को चुप गए जो आया था उसने प्रथम क्षण जब वो दर्शन दिया तो वो स्वलक्षण दर्शन था यानी आत्मा का लक्षण उसमें था वो अपने वास्तविक स्वरूप में था या ना स्वरूप में था यानी पारमार्थिक रूप में था जब वो प्रथम क्षण हमको कुछ भी दिखाई देता है चाहे एक पत्थर दिखाई दे एक फूल दिखाई दे एक व्यक्ति दिखाई दे एक कुर्सी दिखाई दे कुछ भी दिखाई दे प्रथम क्षण वो अपने मूल रूप में होता है मूल रूप या परमेश्वर मूल रूप या शिव या जो भी आप नाम देना चाहो लेकिन मूल रूप में वो आत्मा से अभिन्न होता है ये सत्य है ये वैज्ञानिक सत्य भी है कि जब आप उसको फॉर्म देते हो तो सबसे पहले आप उसको निर्विकार रूप में रूप देते हो उसके बाद में रूप बाद में आपके विचारों से मन से पैदा होता है तो मन से जब विचार पैदा होता है तो उसको एक रूप मिल जाता है उसको एक कहानी मिल जाती है उसको एक इतिहास मिल जाता है उसको एक भविष्य मिल जाता है और इस तरह वो काल के चक्र में पड़ जाता है वो जो काल से परे अकाल रूप में था चाहे वो एक व्यक्ति हो एक चिड़िया आती है एक कुर्सी रखी हो वो काल से परे आपके पास आती तीनों कालों को छोड़कर आपके पास आती आपको जब वो दर्शन देती है वो संलक्षण आभास उन तीनों कालों से परे उसके पास न कोई इतिहास है न कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है वरन उन तीनों कालों को एकत्रित करके वो आपके सामने खड़ी है उस समय वो न कुर्सी है न प्लास्टिक है न लाल है न पीली है उस समय वो चैतन्य है लेकिन अगले ही क्षण वो रूप धर लेते क्योंकि मन जो आपका माया का जो चम्मच है वो उस आपको आपका ध्यान वहाँ से हटा देता मात्र योगी है जो संलक्षणा भास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं हम कम से कम चिंतन कर सकते हैं कि जो भी न्यू अपेरेंस जो नई चीज़ प्रकट होती वो अपने मूल स्वरूप में प्रकट होती एक चोर भी आता है तो वो शिव रूप ही है एक योगी भी आता है एक संत भी आता है तो वो शिव रूप ही है उसमें जो शिवत्वता है या संतत्व है वो हमारे कर्मों के अनुकूल हमको दिखाई देता है अगर हमारे घर चोर आया है तो चोर को हमने क्रिएट करा है हमने चोर को बनाया है अपने कर्मों के द्वारा इसलिए शिव ने चोर का रूप रखे और वो गए अगर हमने कुछ ऐसे सत्कर्म करें कि हमारे घर कोई सज्जन व्यक्ति पधारा है तो ये हमारा कोई पुण्य कर्म है जो उदित हुआ है जिसकी वजह से शिव ने संत का रूप रखा है आया तो शिव ही है क्योंकि शिव के सिवा और कोई आ ही नहीं सकता संत के रूप में भी शिव आएगा चोर के रूप में भी शिव आएगा लुटेरे के रूप में भी शिव ही आएगा और वो लुटेरा संत या चोर बनता है हमारे कर्मों के कारण इसलिए प्रथमाभास पर अगर कोई टिक सकता है तो वो है योगी और जो प्रथमाभास का बेहोशी में अवलोकन नहीं कर पाता जो प्रथमा भास पर क्षण भर भी नहीं टिक पाता या जिसको निर्विकल्पाभास का कोई ज्ञान नहीं वो सीधे सीधे देखते से कहता है तो कुर्सी ये तो, तो बदमाश है ये तो आ गया क्यों कल बुलाया तो आ जा रहे हो उसको तो संसार में तुरंत डूब जाता है क्योंकि उसको उसका एहसास ही नहीं है कि प्रथमाभास के रूप में परमेश्वर पधा रहे हैं प्रथम दर्शन मुझे परमेश्वर ने दिए उसे इसका अनुभव ही नहीं है इसलिए अगर हम जागरूकता बनाए तो हमको परमेश्वर के दर्शन प्रति क्षण प्रति वस्तु प्रति व्यक्ति प्रति जीव जंतु में मिलें तो वो कहते हैं तो ननु सुलक्षणाभसम ज्ञान में एकम परम्पुना अब दो तरह के ज्ञान हैं एक स्वलक्षण और दूसरा अभिलाभ पूर्ण जो जिसमें संसार है द्वैत है क्वालिटीज हैं ये बड़ी कुर्सी है ये छोटी कुर्सी है ये बड़ा फूल है ये छोटा फूल है ये बासी है ये ताज़ा है ये अपना है ये पता नहीं किसका है इस तरीके से जब अभिलाप शुरू हो जाता है तो विकल्प साभिलापल विकल्पाख्यम बहुदा नापित तो हम पहले क्षण पर स्थिर नहीं हो पाते तो यह बात हम जो कहते हैं यही बात विज्ञानवादी इसको स्वीकार करते लेकिन उनका यह कहना पड़ता है नित्य दरस तुष्टस या तासत उनका कहना पड़ता है कि इसके लिए एक आत्मा की क्या जरूरत है यह सुल के लिए और विकल्पा भास के लिए एक आत्मा की क्या जरूरत है सा, सा, सा, उनका कहना है कि जब शरीर ही मैं है शरीर के रूप में ही मैं हूं तो इस आत्मा नाम की किसी स्थाई एंटिटी का किसी स्थायी वस्तु की उपस्थिति की कल्पना का क्या महीना यह किसका तर्क है विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिकों का जो अनिश्वरवादी है जो न तो ईश्वर को मानते हैं और न चेतना को मानते हैं आत्मा को मानते हैं उनका कहना पड़ता है जो चेतन क्षण है मन के बस उनका सतत प्रवाह एक के बाद एक का सतत प्रवाह ही ज्ञान क्षणों को जन्म देता है और ज्ञान क्षण एक क्षण दूसरे ज्ञान क्षण को जन्म देता है और इस तरह ये मन का सतत प्रवाह ही संसार है इसमें न तो कोई ईश्वर है और न कोई आत्मा है ये उनका विज्ञानवादी बौद्ध दर्शनिकों का 8वीं सदी का वर्षन था उनका जो उनकी जो अवधारणा थी वो इस तरह से थी कि यह हमको स्वीकार है कि दो तरह के अनुभव होते हैं प्रथम क्षण में निर्विकल्प अनुभव होते हैं लेकिन वो कहते हैं तो निर्विकल्प अनुभव में आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कैसे आप बोलते हैं। आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं निर्विकल्प में जो है वो दिखती है आपको और सविकल्प में आप उसका कमेंट करते हो उसको तुलना करते हो अपने पुरानी स्मृतियों से लेकिन इसमें आत्मा कहाँ गई बीच में ऐसा उनका कहना था उसके बाद में यहाँ पर एक श्लोक जो है यह शिव दार्शनिक बोलता है वो कहता है कि अथानुभव विध्वंस है यानी कि जब अनुभव का नाश हो जाता आप कहते हो कि एक ज्ञान क्षण आया और चला गया दूसरा ज्ञान क्षण आया और चला गया तो अनुभव का नाश हो जाता है तो स्मृति तद अनुरोधी फिर स्मृति किधर से आती है हम कहते हैं कि दस साल पहले मैंने तुमको देखा था और जब से तुम तो बड़े मोटे हो गए तो हमको ये स्मृति कहाँ से आई दस साल के बाद या बीस साल के बाद हम किसी को देखते पहचान लेते हैं अरे अरे पहचान लिया तुमको पर बड़े मोटे हो गए तो हमको ये स्मृति कहाँ से आई क्योंकि अनुभव क्षण जिसने उस व्यक्ति का अनुभव किया था दस साल पहले तो वो अनुभव क्षण तो कब का बीत गया मर गया नष्ट हो गया तो फिर ये स्मृति कैसे पैदा होती है कथम भवे न नृत्य शयादात्मा यह अनुभावक अगर एक स्थायी अनुभव करता न हो तो फिर स्मृति कैसे तुम व्याख्या करोगे कि स्मृति होती है क्यों कि विज्ञानवादियों के विरुद्ध जो हमारा काश्मीर शिव दर्शन का वर्षन है जो मान्यता है कि हम जब किसी की तुलना करते कह कर रहे तुम तो मोटे हो गए हो पहले दुबले थे तो हमारे एक ही अनुभव में दोनों हैं एक ही छतरी के नीचे दोनों हैं वो दस साल पहले का अनुभव और आज का अनुभव दोनों हमारे अंडर वन आर्च एक ही छतरी के नीचे दोनों अनुभव हैं हम वो दस साल पहले का अनुभव भी ध्यान में हैं और आज का अनुभव जो हमको दिख रहा है वो भी ध्यान में है और तभी हम तो दोनों की तुलना कर सकते अन्यथा इन दोनों की तुलना हम कैसे करेंगे ये हमारा काश्मीर दर्शन का वर्षण है कि अनुभव जब हम दोनों को एक साथ तुलना करते हैं जब दोनों को एक स्टेज पर रखते हैं तभी हम उनकी तुलना कर सकते हैं तो एक स्थायी आत्मा के बगैर हम उस अनुभव स्मृति तुलना इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये हमारा प्रश्न था काशमिश अब इसके आगे वो बड़े तर्क देते हैं विज्ञानवादी आप उन कुछ तर्कों को आज अपन जितना समय है समझने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि चलो मान लें कि सत्य मान लें इस बात को आप क्या आत्मा है <coughs> तो फिर बोलते कि ये अगर आत्मा है भी तो वो दस साल पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण कैसे करेगी उनका एक तर्क वो कहते हैं कि अगर आत्मा पर होने वाला प्रभाव स्मरण का कारण है तो फिर मन पे होने वाला प्रभाव स्मरण का कारण क्यों नहीं हो सकता जब आत्मा पर होने वाले प्रभाव के बारे में आप बोलते हो कि आत्मा पर वो जो प्रभाव पड़ता है तो वो इसको स्प्रेड रखती है और उसके बाद में दस साल बाद भी उसको अपना उसको डिस्क्लोज कर सकती बता सकती वापस उद्घाटित कर सकती तो फिर मन पर होने वाले प्रभाव जो प्रभाव ही महत्वपूर्ण है तो फिर आत्मा पर पड़ने वाले प्रभाव चाहे मन पर पड़ने वाले प्रभाव ये तर्क किनका है विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिकों का जो अनिश्वरवादी है उनका तर्क है कि जब प्रभाव ही महत्वपूर्ण है तो फिर फिर आत्मा को लोंदे की तरह बीच में रखने से क्या मतलब ये जो कहता है यहां पर कि गड़ु की तरह बीच में यत एवं अंतर्गर नाम को अर्थ कि गड़ु की तरह लोटे की तरह बीच में आत्मा की अवधारणा का क्या मायना कोई मायना नहीं जब अगर प्रभावी ही महत्वपूर्ण है तो इस गड़ू की तरह आत्मा की कल्पना हम क्यों करते हैं और जो पूर्व संस्कार आप कहते हो कि भाई पूर्व संस्कार की वजह से आत्मा अनुभव करती है तो एक तरफ तो आप कहते हो उनका तर्क बता रहा हूँ और वो तर्क बहुत वजनदार तर्क दिए उन्होंने कि एक तरफ आप कहते हो कि आत्मा निर्विकार है तो फिर इन प्रभावों की वजह से वो तो विकृत हो जाएगी और अगर तुम कहते हो कि नहीं वो जो ज्ञान है किसी वस्तु का ज्ञान जो मिलता है वो ज्ञान चैतन्य है तो फिर कहते तो फिर क्या दो चेतन हो गए एक आत्मा चेतन और एक ज्ञान भी चेतन वो संसार में दो सर्वोपरि सत्ताएं हो गई ये एक ज्ञान हो गया और एक आत्मा हो गई तो इस तरह से वो प्रबल तर्क देते हैं कि आत्मा का कोई अस्तित्व तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं और अगर आत्मा का अस्तित्व हमने नहीं मानते तो फिर ईश्वर का अस्तित्व तो क्यों माने कि वहाँ पर कोई एक ऐसी सत्ता है जो इन सबको रेगुलेट करती है इन सब नियमन करती है बोले ये तो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है है स्वचलित संस्था है संसार लेकिन अगर हम अंतर चिंतन करें यह हम इन बातों से हट के अपन बात कर रहे हैं कि अगर हम अंतर चिंतन करें क्या हमारा अंतर्मन अंतरात्मा इस बात से राजी होती है कि ये जो कुछ स्वचलित संसार इसका कोई क्रिएटर नहीं है किसी ने इसको नहीं बनाया अपने आप बनी अगर हम कहें अपने आप बनी फिर प्रश्न उठेगा कैसे किसके लिए विज्ञान भी इससे इन बातों से असहमत है ये भले विज्ञानवादी बोलते हैं अपने आप को लेकिन विज्ञान इस बात से असहमत है कि चेतन से ही जड़ संसार का निर्माण हो सकता है चैतन्य ही सुपीरियर है और क्वांटम भौतिक शास्त्र भी यही बोलता है कि चैतन्य ही सुपीरियर है वही अल्टीमेट क्रिएटर है अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को भी कहीं ऑब्जर्व करते हैं तो वैज्ञानिक कहते हो तुम ऑब्जर्व नहीं करते उस इलेक्ट्रॉन को बनाते हो अन्यथा वो इलेक्ट्रॉन आपकी चेतना में समा जाता है जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो फिर वो अपनी चेतना से उस इलेक्ट्रॉन को बनाते हो और बाद में वो वापस आपकी चेतना में समा जाता है आप किसी तरह किसी प्रयोग के द्वारा किसी भी विधि से सिद्ध नहीं कर सकते कि जब हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे जब इलेक्ट्रॉन था जब बबल चेंबर नाम का एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें विभिन्न छोटे छोटे जो कर्ण हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है जो एक पार्टिकल यहाँ देखा गया एक यहाँ देखा गया उसके बाद यहाँ देखा गया तो हम लाइन खींच लेते कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया लेकिन प्रबलतम तर्क है कि जब आपने यहाँ देखा यहाँ देखा लेकिन बीच में जब नहीं देखा वो तो आपकी चेतना में चला गया था अब आप सिद्ध करो कि ये था विश्व में कोई तरीका नहीं सिद्ध करने का क्यों था जब हम कहते हैं अच्छा दोनों के बीच में हमने देखा बोले दबे तो तुमने ही क्रिएट किया उस, फिर उन दोनों छोटे छोटे डिस्टेंसेस के बीच में वो नहीं था जब कोई चीज ऑब्जर्व नहीं की जाती देखी नहीं जाती या महसूस नहीं की जाती किसी भी इंद्री के द्वारा तब तक वो अपने अस्तित्व को प्राप्ति नहीं होती ये विज्ञान भी कहता है विज्ञान की प्रबलतम मान्यता है कि चैतन्य ही जड़ संसार को प्रश्रय देता है और यही बात काश्मीर शिव दर्शन हजारों साल से एक ही लाइन में बोलता है कि जो जड़ संसार है वो अपने अस्तित्व के लिए चेतन संसार पर निर्भर है जो जड़ संसार है ये हमने अभी पिछली बार वो जो पढ़ा था ज्ञानाधिकार का पहला आनंद उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि जो जड़ संसार है अपने अस्तित्व के लिए चेतन संसार पर निर्भर है अन्यथा उसमें ये क्षमता नहीं है कि अपने अस्तित्व को प्रकट कर सके उस कुर्सी में कोई अस्तित्व नहीं है इतना क्षमता नहीं है कि वो अपने को कुर्सी के रूप में प्रकट कर सके एक पत्थर में ये क्षमता नहीं है कि अपने आप को पत्थर सिद्ध कर सके ये तो हम हैं जो उसको पत्थर सिद्ध कर सकते इसलिए चेतन संसार जड़ और चेतन दोनों के प्रति जागरूक है और जड़ संसार दोनों के प्रति गैर जागरूक है है और जागरूकता चेतना का अभिलक्षण है और जागरूकता का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना और क्रिया मतलब उस ज्ञान के अनुकूल क्रिया करना तो जहाँ पर यह ज्ञान है और ज्ञान के अनुकूल क्रिया है स्वात्म विमर्श है जो मैं को मैं कि तरह जान सके कंप्यूटर में नहीं जानता कि मैं कौन हूँ लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं इसलिए जो मैं की तरह विमर्श कर सके ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता हो विमर्श करने की क्षमता हो निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो और साथ ही साथ कार्य करने की क्षमता हो तो ये परमेश्वर के लक्षण हैं ये प्रबलतम स्वत्म सिद्ध मान्यता है काश्मीर उसको हम हमको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि जहाँ पर मैं है जो पहचानता है अपने आप को अपना विमर्श कर सकता है कि मैं हूँ आप अपने अंदर आँख पीछ लो आप जानो कि मैं हूँ आप इससे धनी ये नहीं बोलोगे कि मैं हूँ ही नहीं आप ये भी बोल दोगे कि मैं नहीं हूँ तो भी आप वही बोल रहे हो कि मैं हूँ क्योंकि आप अपने आप को इनकार ही नहीं कर सकते आप अपने स्वयं के अस्तित्व से कैसे इनकार करोगे मैं हूँ इस बात से आप कैसे इनकार करोगे जब आप कहोगे कि मैं हूँ इसका मतलब आप खुद हस्ताक्षर कर रहे हो कि मैं शिव हूँ शिव अहम या अहम ब्रह्मास्मी आप ये खुद बोल रहे हो कुछ भी बोलो ये बोलो कि मैं कुछ नहीं हूं तब भी आप एक ही बात बोल रहे हो शिव हम क्योंकि तुम जैसे ही बोलते हो कि मैं नहीं हूं तो भी आप वही बात बोलते हो कि मैं शिव हूं क्योंकि बोलने की क्षमता किसी और में नहीं है सिर्फ शिव में है अपने आप को पहचानने की क्षमता मात्र शिव में है किसी पत्थर में नहीं है किसी जड़ जगत में नहीं है लेकिन चेतन जगत में है और चेतन जगत का सर्वोपरि अभिलक्षण है अपने आप को पहचानना ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता उस ज्ञान का अनुकूल क्रिया करने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता या स्वतंत्रता ये हम में सब में आप आ गए आपका मूड था आज आप सोच लेते तो थे आज नहीं आना आश्रम नहीं जाते अब नहीं आते ये स्वतंत्रता आपकी इतनी स्वतंत्रता तो परमेश्वर ने आपको दे ही रखी है कि आप चाहो तो आ जाओ चाहो आपकी मर्जी तो इस तरीके से हमें हम ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है उस ज्ञान के अनुकूल क्रिया करने की क्षमता है और ज्ञान स्वतः सिद्ध है जो हमको मालूम है हम जो जानते हैं वो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं और कोई और क्या जानता है ये स्वतः सिद्ध नहीं है लेकिन सिद्ध होता है क्रिया से जब वो कोई कार्य करता है तो हम उसके ज्ञान को जान लेते हैं लेकिन ये बातें आगे बहुत काम में आएगी ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे आगे चल के बहुत काम में आएगी जो मूलभूत अवधारणाएं कि ज्ञान को ज्ञान से नहीं जाना जा सकता क्या आपके पास ज्ञान है आपको देख के मैं नहीं बता सकता लेकिन आप क्या कर रहे हो इसको देख के मैं ज्ञान आपका क्या है जान सकता मैं आपका चेहरा देख के नहीं जान सकता कि आपको क्या आता है लेकिन आप क्या कर रहे हो देख के जान सकता हूँ आपको क्या आता है इस तरीके से काश्मीर शिवदर्शन इन चार चीजों को परमेश्वर शिव के हस्ताक्षर मानता है जहां पर ये ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता उसके अनुकूल क्रिया करने की क्षमता एक निर्णय लेने की स्वतंत्रता और साथ ही साथ मैं कि तरह अपने आप को जानना यह है विमर्श उस जगह पर वो परमेश्वर के सिवा कुछ नहीं हो सकता वो चाहे ये बोले कि मैं नहीं हूँ परमेश्वर तो भी वो यही बोलता है कि शिव अम वो बोले कि मैं शिवो अहम तो भी वही बोलता है कि शिव हम ये चिल्ला चोट करने की बात है नहीं हम लेकिन जानने के बाद ज़रूर है अपने चिंतन और मनन करने के बाद ज़रूर है ये बात तो अपनी पिछली बार भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम कहेंगे शिवो हम तो हमको थप्पड़ पड़ेगा लेकिन हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम शिव हैं और इस शिवत्ता का जो दृढ़तम लक्षण है या प्रथमतम लक्षण है वो ये है कि हमारा हृदय स्थिर से स्थिर होता चला जाता है साथ ही साथ हमारी दृष्टि विकसित होती चली जाती जो सबसे संसार के प्रति एक प्रेम पैदा होने लगता है एक मोहब्बत पैदा होने लगती है जो संसार में हमको हमारी दृष्टि एक बच्चे की तरह हो जाती इनोसेंट हो जाती है जहाँ पर कि हम अपने पराया का भेद भूल जाते एक अपहरण करने वाला भी आता है और बच्चे को चाकलेट दिखाता है तो बच्चा झट से उसकी गोल में चढ़ जाता है कि उसके हृदय के अंदर अपने पराया का कोई भेद ही नहीं है उसके अंदर तो आनंद भरा है आपने चॉकलेट दिखाया और उसके आनंद विकसित हो गया ऐसा ही होता है योगी और जो सच्चा योगी है वो बच्चे की तरह इनोसेंट है हमेशा मुस्कराता है सबके साथ प्रेम से मिलता जुलता बोलता है आपको कभी वैसा लगेगा ही नहीं कि सचमुच में योगी है क्योंकि उसके अहंकार शून्यता ग्राउंड लेवल पर होती उसके अहंकार निम्नतम स्तर पर होते और साथ ही साथ उसको उल्लू बनाना बेवकूफ बनाना सबसे आसान है वो संसार के लिए कुछ कुछ हद तक अनफिट होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को संसारिक जो प्रतिस्पर्धी ज्ञान है वो न के बराबर होता है ना उसकी रुचि होती है इन चीजों में कि मैं प्रतिस्पर्धा में खड़ा उतर जाऊं औरों को हरा दू किसी को नीचा दिखा दू इस तरीके से उसके हृदय की वो समस्त भावनाएं निम्नतम स्तर पर होती इसलिए उसके हृदय के अंदर प्रेम का जो विकास होता है वो सबको समेट लेता है और उसी का नाम है करुणा जो परमेश्वर की करुणा जो एक योगी का प्रेम है वही परमेश्वर की करुणा है उसमें कोई फर्क नहीं जो परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की करुणा है वही एक योगी का प्रेम है और योगी किसी भी रूप में देख सकता है आपको एक किसी गरीब के रूप में एक चपड़ासी के रूप में किसी भी रूप में दिखाया दे सकता है आप उसको न पहचान सकते क्यों नहीं पहचान सकते ये हम अपने आंखों के आगे जो माया के पर्दे लगा रखें इसके कारण हम उस परमेश्वर को नहीं पहचान पाते जो परमेश्वर के रूप में सामने खड़ा है वा हम अपने अहंकार को जब तक निम्नतम स्तर पर नहीं ले जाएंगे तब तक हमारी दृष्टि के अंदर परमेश्वर के रोज होने वाले दर्शन भी नहीं होंगे इस तरह से हम अभी इन तर्कों को सुन रहे हैं जो अनिश्वरवादी तर्क कर रहे हैं आस्था आत्मा परमेश्वर इस तरह की कोई हंसती है ही खाली ज्ञान क्षण और मन के चेतन क्षण हैं जो एक के बाद एक चले आते हैं और ख़त्म होते चले जाते हैं और इनको एक स्वरचित सिस्टम या ऑटो फीडबैक मैकेनिज़्म रेगुलेट करता है लेकिन कोई रेगुलेटर नहीं कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है कोई नियामक संस्था नहीं है या कोई परमेश्वर नहीं है इस तरीके की इनकी मान्यता अभी हम इनके तर्कों को और आगे सुनेंगे इसी आने को अभी जारी रखेंगे उसके बाद में प्रबलतम तर्कों से उत्पल जो जवाब देते हैं जब वो हम देखते हैं तो हमारी आंखें फटी रह जाती कि उन्होंने कितनी विद्वत्ता से उनके जवाब दिए कितने अकाट्य तर्कों से परमेश्वर के अस्तित्व को उन्होंने सिद्ध किया कि परमेश्वर है ये इतना विशद अनुभव होगा हमको कि जिसको हम सदा स्मरण रख तो आज हमारी बात अपन ही समाप्त करते हैं